तो चार पक्ष उठाया है कि वही तो क्या रजत ज्ञानी समास रजत शब्दोल्लेखित ज्ञानम्थ के प्रवृत्ति के कारण ही होता जनक होता जो ज्ञान प्रवृत्ति का जनक जनकूत जो ज्ञान चार पक्ष पहला पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि षष्ठी कार्य क्या लग गया ज्ञानम कर क्या होगा विषय विषय भाव के अलावा कोई ही नहीं सकता तो रजत विषय है विषय विषय भाव संबंध अर्थ लेंगे अर्थों तो, तो साध्य क्या है षष्टी अर्थ से विषय विषयी भाव व्यतिरिक अन्य संभव है विषय विषय भाव से भिन्न कोई अन्य संबंधों को नहीं ले सकते अतएव साध्य अविशिष्ट तक न प्रतम साध्य और हेतु में अंतर ही रह जाएगा हेतु भी राजान राज राज हो गया, गया। अतवा हेतु बनेगा ही नहीं तो दूसरे मान लो कर्मधार तो नहीं हो सकता न द्वितीय उभये दोनों के मत बात स्वीकार नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के मत में ज्ञान निराकार है ज्ञान अपने आप में कैसा है प्राभ कर्म पे भी निराकार है वैशेषिक में जब निराकार है और रजताकार को कैसे प्राप्त हो गया अरे रजता रजताकार ज्ञान ऐसा यदि आप हितु कार्य करोगे असंभव दोषग्रस्त हो गया क्योंकि ज्ञान से निराकार सिद्ध है ज्ञान दोनों के निराकार होने से दोनों के मत के दृष्टिकोण से हेतु ही असिद्ध हो जाएगा तो तीसरा पक्ष मान लिएखन नापी तृतीय उल्लेख शब्द क्या होगा विशेषणत्व असिध है यदि उल्लेख शब्द तब करेंगे विशेषण क्योंकि उल्लेख शब्द का तो अर्थ हो है विकल्प उठा रहे हैं एक तो विशेषणत्व जन स्मृति मात्र योगित्व योग्य विशेषण तो मान लेंगे तो स्वरूपा दोष हो जाएगा मैंने क्योंकि विशिष्ट ज्ञान आप मान लिया विशेषण का मतलब क्या है रजत विशेषण से रूप विशेषण से विशिष्ट जो ज्ञान उसको रजत ज्ञान कहोगे हेतु का अर्थ क्या हो जाएगा विशिष्ट ज्ञान और जबकि आप प्राभाग कर लोग इसम ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान मानते नहीं है कि आपने क्या कहा है मांस में सत्य है में सत्य है दो सत्यों का विवेक अग्रह दो सत्य दो उसके का ग्रहण अपने नहीं किया विवेक के कारण से एक ज्ञान जैसे व्यवहार मात्र हो रहा है आप जब ऐसे मानते हो तो विशेष ज्ञान ही कहा तो हेतु तो स्वरूप स्वरूप पक्ष में रहा हेतु तो पक्ष में नहीं रहा अतएव स्वरूप हो गया यदि विशेषण करेंगे तो रजत शब्दों प्रभाकर के दृष्टिकोण में हमारे मत में तो है विशिष्ट ज्ञान हो क्योंकि हम लोग रजतत्व आवचन रजत ज्ञान मानते हैं वो नहीं मानते हैं ना प्राभाकर इधम रजतम को दो विशेष और विशेष विशिष्ट ज्ञान नहीं मानता इंगत दो चीजें परस्पर विशेषण विशेष भाव से नहीं है इसलिए पक्ष में हेतु गया ही नहीं, उल्लेख शब्द यदि विशेषण अर्थ देता हूँ तो स्वरूपा से दोष आ जाता है तब कहते हैं अच्छा उल्लेखित अर्थ बदल देता हूं फिर रजत ज्ञान से जनि जो स्मृति वो स्मृति मात्र के योगित्व स्मृतिमात्र संबंधित ऐसे कर लो रजत पद जन जो रजत पदोले पद बने रजत पद स्मृति का संबंधी ऐसा कर लो तब व्य विचारी हो जाएगा क्योंकि इधम शब्द के द्वारा ही स्मृति हो सकती है तो रजत शब्द बोलने की जरूरत क्या पूर्व पद अज्ञाने रजत पद से स्मरण संभव है न जब आपने इदम कह दिया ये देखो यही हमारी इष्ट है ऐसे बोलने से भी काम चलेगा ये रजत हमारे इष्ट करने क्या जरूरत है, है यही देखो, यही देखो, यही यह है ये देखो ये जो है ये अच्छा है चमक रहा है बढ़िया है यही हमारी इष्ट है यही यही बोलने से ही रजत स्मृति हो जाएगा तो रजतम शब्द बोलने की जरूरत नहीं है तो इदम् पद का ज्ञान से पूर्व पद दो पर इधम रजतम दो पद ऐसे पूर्व पद है पद इसलिए पूर्व पद ज्ञान उन्हें पद ज्ञाने रजत जत स्मरण संभव है न रजत स्मृति अर्थात ज्ञान हो ही जाएगा तो व्यर्थ होकर विचार ही हो गया चतुर्था पक्ष रह गया रजत की प्रवृत्ति रजत के चाहने वाला रजतार्थी की प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान है ना रजतार्थी में प्रवृत्ति हुई किसके लिए रजत पाने के लिए उस प्रवृत्ति क्यों हुई बिना ज्ञान तो प्रवृति होती है क्या नहीं उस प्रवृत्ति के जनक ज्ञान का नाम इदम रजतम कह देते हो कि नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे मत के अनुसार इदम रजतम में केवल रजत विषय है क्या हुँ? और क्या है वहां इदम से शुक्ति भी विषय है तो फिर रजतार्थी को रजत पाने के लिए ये ज्ञान कैसे प्रवृत्ति करा देगा क्योंकि इस ज्ञान में केवल रजत विषय है नहीं सुय है दो विषय वाला ज्ञान होते हुए गया एक क्यों कराया? कराना या तो किसी का विषय का नहीं करो का का हुआ और रजत शब्द के द्वारा रजत का बोध हुआ तो एक ज्ञान है ये दोनों मिल करके अपने जबकि दो ज्ञान था विवेक अग्रह से वो एक ज्ञान हुआ है भान हुआ और एक ज्ञान भान होने पर दो विषय आप मान ले रहे हो जब दो विषय है तो एक ही विषय में क्यों प्रवृत्त कराया इसने इसीलिए यह रजतार्थी की प्रवृत्ति का जनक भी नहीं हो सकता फिर हेतु तो स्वरूपा से दोष हो गया इसलिए न चक्रता विवेक अग्रहणवादी नाम इदम से आप शुक्ति का आलम्बन से तथा हेतुत्व क्योंकि विवेक अग्रहणवादी आप प्राभाकर के मत में इधम ज्ञान का विषय कौन है शुक्ति शक्ति भी विषय है वहां पर और दोनों मिलकर उसको रज प्रवृत्त कराया रजत विषय ज्ञान तो नहीं करा है ना कहते हैं साध्य नहीं है क्या रजत विषयत्म हो वह नहीं है क्योंकि उभय विषय है ना एक उभय दवा अधिकरण में हेतु चला गया उभय भाव का अधिकरण में हेतु छला गया जतम को प्रवृत्ति के कारण मानने पर भी कैसा है केवल रजत विषय नहीं है साध्य भाव हुआ ना साध्य क्या आपका रजत विषय विषयत्म का अभाव रजतम में क्योंकि एक सप्तम के आधार पर ज्ञान में रजत विषय होने पर भी केवल रजत विषय नहीं है शुक्त रजत दोनों विषय है अचय साध्य भाव का अधिकरण होगा कि आपका पक्षी कैसा हो गया साध्य भाव का अधिकरण हो गया है और उसमें चला गया, गया, ये रजतम कोई है। नहीं है। रजतम रजतम खंडित हो गया ये शब्दोल्लेखी के अलावा जो तीसरा पक्ष था उससे भिन्न कुछ भी अंतर नहीं है पूर्वक्त हेतु से ही खंडित हो गया पूर्वोक्त तो पक्षा भाव, अभावाद, अभाव चार पक्षों में से किसी ने किसी एक में डाला जा सकता है और तीसरे में इसको डाल दिया जाता है अतएवा उन चार पक्ष अलग कोई पांचवा पक्ष है ही नहीं इसे पृथक कोई खंडन नहीं किया जाएगा और वे लोग जो अनुमान करते हैं सकल ज्ञान को यथार्थित करने के लिए यमद्ञान यथार्थम ज्ञान ज्ञान है कौन सा इदम्ब ज्ञान कैसा है यथार्थ है क्योंकि वो ज्ञान है ज्ञान तो तो आते सामान्य हेतु तो गुरुवते ऐसा वे लोग जो कहते हैं उस अनुमान में आश्रय सिद्धि दोष है तत्र उभयवादी प्रतिपन्न ज्ञान व्यक्त है असिद्धत्वात आश्रय सिद्धि ही क्योंकि पक्ष कैसा है उभयवादी सम्मत नहीं रहा कि जो पक्ष आप इधम रान ले रहे हो वह हमारे मत में कैसा है वो विशिष्ट ज्ञान है और आपके मत में विवेक ज्ञान है अंतर है हम तो विशेषण विश्वास विशिष्ट ज्ञान मान रहे तदभावती प्रकार को अनुभव है ना रजतत्व भाव वाली वाली शुक्ति में होना रजत विशिष्ट ज्ञान है और रजतत्व वाले में रजतत्व का विशिष्ट ज्ञान हो गया तो उभय सं पक्ष पक्ष ही उभय में संत नहीं है जो विवाद खड़ा कहां से करेंगे पक्ष एक पहले दोनों पक्ष के द्वारा स्वीकृत तो होने चाहिए जब पक्षपूता चीज होता है जब पर्वत वनिमान पर्वत दोनों मान रहता तो ठीक है हवा कह रहे पर्वत ही नहीं है फिर क्या हुआ अनुमान करना है एक ग्रह पर्वत होता ही नहीं है और दूसरा ग्रह पर्वत होता है तो हवा विवाद नहीं बनता पहले पर्वत है या नहीं तय कर लो बाद में देखा जाएगा तो अनुमान है या नहीं पहले पक्ष को ठीक करो वहीं संचय हो गया है या से भी हो गया है अब जिस तरह का आप मान रहे हो, आपका हम नहीं मान रहे हैं। तो उभय तो रहा है तो आशर्ष दिया गया इसे तो उभयवादी प्रतिपन्न ज्ञान व्यक्ति असिदत्व उभय मत स्वीकृत ऐसा ज्ञान व्यक्ति क्या हो नहीं सकता अतव आश्रय सिद्ध दोष हो जाएगा क्योंकि नीचे टीका दिया है देखो स्पष्ट करने के लिए पर सिद्धांत न्याय दीपावली में है न्याय दीपावली नाम का पुस्तक है उसमें आचार्य आनंद अनुभव लिखे हैं इस ग्रंथ को वो लिखते हैं इसको इन्हीं पंक्तियों में समझाते हुए क्योंकि विशिष्ट ज्ञान भ्रम को हम बनाते हैं वाले इस अनुमान में विशिष्ट ज्ञान रूपा को, पक्ष को तो हो जाएगा जो उनके मत में नहीं है, उसको पक्ष के क्या है विशिष्ट ज्ञान है उसको पक्ष में ले लेता है तो स्व सिद्धांत को त्यागना हो दोष हो जाएगा वही करें पर अभिभगत भ्रांति अभिगमी दूसरे के द्वारा स्वीकृत भ्रांति को स्व के पक्ष कोटी में रख लोगे तो अपसिद्धांत नहीं मानोगे तो आप दूसरे हमारे खंडन करने के लिए अनुमान प्रस्तुत कर रहे हो ना और हमारे रखोगे तो मन, हमारे ज्ञान तो अनुपो में एवं आश्रय सिद्धि से हो गया इस तरह से दोष हो जाता है अतएव रजतार्थिन प्रवृत्ति निथान पत्ति परिकल्पित त्र पुषिकारी प्रमाणवा तब कहेंगे वो मीमांसक प्राभा ऐसा है अन्य अनुपति प्रमाण से इस बात को सिद्ध कर रहा हूं तब क्या हम कहेंगे यदि अन्युपति प्रमाण से आप सिद्ध कर रहे हो फिर आपका अनुमान प्रमाण से ही खंडित हो गया कि अनुमान सिद्ध नहीं हो सका अर्थापत्ति सिद्ध हुआ अर्थापत्ति ने क्या किया अनुमान को बाध दिया आपका अनुमान स्वयं आप ही के अर्थापत्ति के द्वारा बाधित हो जा रहा है यह रजकार्ती का प्रवृत्ति के अन्यपत्ति के आधार पर हम परिकल्पना कर रहे हैं तनक ज्ञान मात्र से पक्षिकारे ताद प्रवृत्ति के जनक कोई भी उसको हम में रख रहे हैं ऐसा हम ले लेते हैं तो प्रमाणवाद याद प्रमाणवाद मने आपके अनुमान आपके ही अर्थापते प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया कैसे क्योंकि आपने क्या करना चाहते थे पहले अनुमान से इदम इस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान सिद्ध करना चाहते थे यथार्थ ज्ञान होने से रजतार्थी को प्रवृत्ति हुई आप दिखाना चाहते थे और अब बा, बात पलट के क्या कर दिया हम अर्थापत्ति से बात करेंगे रजतार्थी की प्रवृत्ति का अन्यपत्ति के वजह से इस ज्ञान को प्रवृत्ति का झनक मान लेंगे भले वो केवल रजत नहीं है वह विषय है फिर भी वो एक विषय में वो प्रवृत्त करा रहा है ये हम किस किसात मान ले अर्थापत्ति का क्योंकि वो रजत के लिए प्रवृत्त हो रहा है शुक्ति के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है उसकी प्रवृत्ति के अधीन होकर के हम मान ले रहे हैं कि इदम ज्ञान है वो रजत मात्र का प्रवृत्ति का कारण बन रहा है उभय की प्राप्ति की प्रवृत्ति का कारण नहीं मान रहा है मानते हैं यदि ऐसा तुम अर्थापत्ति सिद्ध कर देते हो तो यह अनुमान निरर्थक हो गया आपके अर्थापति प्रमाण के द्वारा आपकी अनुमान क्या हो गया स्वसमान विषय इष्ट ज्ञान के नित्त प्रवृत्ति है क्योंकि जो है नियम क्या है स्वसमान विषय इष्ट ज्ञान क्योंकि इदम रजतम ज्ञान का जो विषय होगा तद विषय इष्ट ज्ञान होगी तो, तो प्रवृत्ति होगी क्योंकि प्रवृत्ति केवल ज्ञान सामान्य प्रवृत्ति का कारण नहीं है क्या कारण है प्रवृति का चार कारण बताया ना कई बार कौन सी चिकित्सा इच्छा, से इच्छा से नहीं होता केवल इच्छा नहीं बोलना अनुबंधता और उपादान प्रत्यक्षम मत कृति साध्यम ये मेरे प्रयत्न से साध्य है और मैं इसको करना चाहता हूं चिकित्सा भी होनी चाहिए और बलव ज्ञान भी होना चाहिए तो तीन ज्ञान होना चाहिए ना विशेष और एक सामान्य ज्ञान उपाधान और प्रत्यक्ष ज्ञान तो चार प्रकार के ज्ञान मिलकर के प्रवृत्ति करा रही ज्ञान तो नहीं कराता और इन ज्ञानों का विषय परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए समान विषय होना चाहिए जिस विषय को लेकर आपके अंदर कृत्य साधता है उसी विषय की उत्साह तो होना चाहिए ना भिन्न भिन्न विषय यदि हो फिर प्रवृत्ति कैसे होगी मतलब आपके आप कृति साथ खिचड़ी बनाना है और युक्त है लड्डू बनाऊंगा तो कैसे होगा तो समान विषय में ही जिस विषय का कृत साध देता है उसी विषय का इतना होना चाहिए उसी विषय में बलबन्धता भी होनी चाहिए उसी विषय का सकल उपादान कारण का प्रत्यक्ष विज्ञान होना चाहिए तभी जाकर उस विषय प्रवृत्ति होगी और वो कह रहे हैं आपका आपके पास प्रभाकर को समस्या खड़ा करके दिखा रहे हैं तो जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो दो विषयों का ज्ञान है शुक्ति और रजत और इष्ट शानता किसमें हो रही है केवल रजत रजतार्थी बोल रहे हो ना तो? आप के अर्था पर तिवी इसलिए भंग हो रहा है कि ज्ञान जो है उसमें जितनी विषय है उतने विषय की इष्ट नहीं है ज्ञान में दो विषय और इष्टसाहता हो रही किसकी केवल रजत की एक विषय में प्रवृत्ति हो रहा है आपने स्वयं बोला रजतारती न शुप्ति रजित तो है नहीं ना वो ज्ञान का विषय और इष्ट का विषय भिन्न कि नहीं हो गया अभी नियम क्या है प्रवृत्ति के प्रति ये चारों ज्ञानों का विषय समान होना चाहिए इसलिए कहते हैं स्व समान विषय इष्ट शांत ज्ञान चिन्हित प्रवृत्ति है अर्थात स्व भिन्न विषय इष्ट शांत ज्ञान हो तो प्रवृति नहीं होगी और आपकी मत के अनुसार ज्ञान क्या है केवल रजित विषय ज्ञान नहीं है रजत रजत रजत भिन्न ज्ञान भी है वो। अजो उस ज्ञान को लेकर के की मलिष्ट ऐसा नहीं हो सकती, तो सम्यग, मैं कह रहा ऐसी बात नहीं है आप भी इन चार को कारण मानते हो कौन चार को? कृतसलता चिकित्सा बल राष्ट्रता उपादान प्रत्यक्षता इन चारों को आप भी प्रवृत्ति के प्रति सम्यक रजत रहे हैं में के प्रति चारों। में भी सम्यक है आप भी, है। भी विवेक अवग्रहण मात्र शव प्रयोजक पदा नाम अनुदा विदायित्व भंग प्रसंग सत्र तथा समझना यहाँ पर फिर भी मान लो आप इस विषय में कहते हो रजत की प्रवृति ऐसे मानने पर आपका अनविता अन्विता विदायित्ववाद तो जो भंग हो जाएगा आपका जो सिद्धांत है दो मत इन लोगों के विमानसों में सिद्धांत बिंदु चर्चा करते हुए कई बार बताया था अनविता विदानवाद और अभितान्वयवाद कुमार भट्ट अभितान्वयवादी हैं उसी को वेदांती भी मानता है वेदांत में भी अभितान्वयवाद शुरू शुरू में वो भी नहीं मानते हैं उसको भी छोड़ देते हैं फिर वास्तव में हमारे अनिर्वेचि तो कुमार लटे अभित अन्वय पहले पद अपने अपने अर्थ को अभिधित कर, कर देते हैं अभितों का, का अन्वय और इनका अद्यतन तो नहीं करके फिर अभिधान होगा अन्विता पहले पदों का अन्वय हो जाएगा फिर वाक्यर्थ बोध हो जाएगा अन्विता विदायित्व व आपका यह वाद ही भंग हो जाएगा क्योंकि दो पदों से दो अर्थ था दो अर्थों का, हुआ क्या अर्थ में? एक ही अर्थ का ना रजत को वाक्य रजत प्रवृत्त हो गया था दो पदार्थ पदार। आपके अनुसार इन दोनों पदों का अन्वय हुए बिना वाक्य अर्थ हो गया एक विषय आपका जो वाद है अनविता भंगो के ही नहीं हो गया वही कह रहे हैं कि तत्रापि विवेक अग्रहण मात्र से विवेक अग्रण मात्र को प्रयोजक मान लोगे तो समस्या क्या हो जाएगा उक्त प्रवृत्ति का तत्रापि उक्त प्रवृत्ति का प्रयोजन विवेक ही है ऐसा भी आप नहीं कर सकते ऐसे मानने पर तो आपका अनविता विधानवाद है वह भंग हो जाएगा क्योंकि कैसे भंग होगा वही समझा रहा है फिर क्या होगा आपके यहां सिद्धांत सामान्य रूपे वृद्ध व्यवहार से भी शब्दार्थ बहुत होता है मानते हैं एक आदमी है उसने बोला कि घटम तो आने और दूसरे आदमी घट को गया और घट को ले आया फिर वो बुजुर्ग ने क्या कहा घटम नया उस आदमी ने घट को लेके चला गया ये सब क्रिया होता हुआ को एक बच्चा दूर से खड़ा होकर देख रहा है उस बालक को घट पद का आनया और नया शब्दों का व्यर्थ समझ में आ जाता है आने और नए दोनों परस दो शब्द विरोधी प्रयोग हुआ एक ही घट के साथ और जब आने बोला गया था तो एक गोलमोटर वस्तु को लाया जब नहीं बोला गया था उसी को उठाकर ले गया इसको समझ गया आने मने लाओ नया मने ले जाओ और घटा मैने गोलमोटर वस्तु पदों की शक्ति ग्रहण हो गया वहां पर भी आपके सामने समस्या खड़ी होगी बालक से विवेक ग्रहण मात्रा त्रवृत्ति बालक को क्या होगा अपने में ज्ञान कैसे होएगा? विवेक अग्रण मात्र से प्रवृत्ति को देखते हुए उत्तम वृद्ध वाक्य प्रयोगी का प्रयोग के प्रवर्तमान प्रवृत्ति रपी तन मातृपूर्वकना प्रवर्तमान मध्यम वृद्ध उसी प्रवृत्ति के प्रति भी क्या मानेगा फिर विवेक अग्रह कारण है यही समझेगा ना जैसा अपने प्रवृत्तियों के प्रति विवेक अग्रह कारण था वैसे वो बुजुर्ग और मध्यम व्यवहार जो हो रहा है उसमें भी विवेक कारण मान लेगा और शब्दों का तो अर्थ क्या समझेगा विवेक ग्रहण होना चाहिए तो शक्तिग्रह ही विवेक आग्रह पूर्वक हो जाएगा सारी प्रवृतियों को उसके क्या दृष्टिकोण से देखेगा विवेक आग्रह पूर्वक होता है मान लेगा वो यह आपत्ति दिया तब अकारीभूतम अपनी तत्र विशिष्ट कल्प्यते तो बल कोई कारण मत तो प्रवृत्ति के कारण न होने पर भी प्रवृत्ति का कारण न होने पर भी वहां विशिष्ट ज्ञान अव्यविचरित होने के कारण से प्रवृत्ति के द्वारा पूर्व में कल्पित होता है और उस विशिष्ट ज्ञान का कारण आज्ञा शब्द माननी पड़ जाएगी आपको तथा चब्द से कारण तब क्या शब्द है आनय नया लोट लकान मध्यम पुरुष है न तो वो मानना पड़ जाएगा यदि तो ऐसे भी आप कहोगे तो अपत सिद्धांत भंग आपके अपनी सिद्धांत जो आपने कहा था विश्व ज्ञान नहीं होता है और उसका सिद्धांत भंग हो गया प्रवृत्ति मात्र नहीं वह कल्पना भावा क्योंकि वह भी प्रवृत्ति के द्वारा विश्व ज्ञान मानना हो जाएगा तो सर्वत्र आपको फिर विशिष्ट माननी पड़ जाएगी सर्वत्र आपको विशेष मानना पड़ेगा जो सिद्धांत नहीं आप आप कल प्रवृत्ति को देखता हुआ शक्तिगृह और अपने अंकिताभ जनवाद की रक्षा करने के लिए अंत मजबूरन क्या हुआ विश्व ज्ञान मानना पड़ गया विशेष ज्ञान मानोगे तो स्व सिद्धांत हानि तभी फंसा इस तरह से राधा कर जो सिद्धांत था कि भ्रमज्ञान जितने भी वो भी यथार्थ ही है विपरीय ज्ञान सिद्ध की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग करने वेद अपने वैशेषिक लोग चक्षु चाक्षुष सत्य ज्ञान आतक चु कैसा है चाक्षुष जो सत्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान से भिन्न भिन्न मन अतिरिक्त अतिरिक्त भिन्न ज्ञान अनुमान करते चक्षु कैसा है चाक्ष जो सत्य ज्ञान होते हैं उनसे भिन्न असत्य ज्ञानों को भी पैदा करने वाला है क्यों इंद्रियो होने से उसका स्वभाव ऐसा ही है, है। इंद्रियों का स्वभाव कभी पूरा ऐसा नहीं देंगे वो तो दिया, तो के समान तो, तो के समान या तो सत्य तो सत्य का जन्म होता है तो तो में में साथ कैसे कहा तो तो तो गया तो सत्य ज्ञान तो का सत्य ज्ञान ले लेना जब हम कहां रहे हैं दृष्टांत में कहांतृत क्या है? को लेना। वो कैसा है वो चाकु सत्य ज्ञान से भिन्न सत्य ज्ञान का जनक कौन है तो साध्य भी आ गया इंद्री है जब दृष्टान्त में घटाएंगे अतृत्या क्या लोगे प्वा सत्य ज्ञान और पक्ष में घटाओगे तो ज्ञान से चाक्ष ज्ञान पक्ष में लेंगे तो भ्रम ज्ञान लेना है दृष्टान में लेंगे तो यथार्थ लेना इस प्रकार से सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष भ्रम सिद्ध हो गया और प्रत्यक्ष भ्रम सिद्ध करने के बाद में इस दृष्टान चक्षुओं में भी चाक्षु सत्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान जो भ्रम ज्ञान है विपरीत ज्ञान है वो जनक का सिद्ध हो जाता है प्रत्युर के समान आप विपरिये शब्द भ्रम को भी सिद्ध करेंगे देखो, शब्द ब्रह्म शब्द जन ज्ञान इधम रजतम ये जो शब्द जन ज्ञान है यह भी भ्रम होता है किसने कहा और आपने मान लिया भ्रम तो है शब्द ब्रह्म को भी दिखा रहे हैं विवादास्पद स्वस्मार्थ पदार्थोधक विवादास्पद कौन है इधम रजतम यह वाक्य लेना नहीं लेना यहाँ विवादास्पद क्या लेना रजतां या वाक्य को लेना वो कैसा वाक्य है वो स्वस्मार्त पदार्थों के अनुय बोधक है स्व से स्मारित जो पदार्थ है उनका परस्पर अनुभव का बोधक है वो क्यों आकांक्षी सन्निधि पद कदम आकांक्षा और सन्निधि वाले पद कदम्ब में समूह पद समूह होने के कारण से दो शब्द रह गए तो भी समूह माना जाए एक जाए तो समूह कदम पद संत गर्व से दृष्टान प्रसिद्ध वाक्य है उनको ले लेना ले। दृष्टान आपने यहां पर लेकिन पूर्व पक्षी यहां कह सकता है प्रभाकर आकांक्षा और योग्यता सन्निधि वाला का योग्यता को छोड़ दिया इसलिए अयोग्य तो उपाय दे दूंगा मैं क्योंकि हमने हित में क्या लिया आकांक्षा सन्निधि मत पद समूह आपने योग्यता तो लिया नहीं पर और हमने क्या आकांक्षा सन्निधि तीनों वाक्य जन्म कारण और हमने दो ही लिया मैंने योग्यता ही नहीं कारण कोठी में तो हेतु दोषग्रस्त हो हो सकता है ऐसे सोच करके करने योग्यता सोचे उपाधि आकांक्षा से रहित पदावली योग्यार्थक पदों से घटित होने पर ही वाक्य कराएंगे ऐसा आप नहीं कर सकते तब तो सिद्धांत यहां पर न उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि उपाधि कैसे ले रहा था वो स्वरक पदार्थ अनु बोधम तरह योग्यतावत्तम है ना तद योग्यता सिंचय सिंचय प्रसिद्ध वाक्य कोई भी ले लो वहां पर है स्वस्मारक पदार्थन अन्वय बोध भी हो रहा है योग्यता भी हर एक अर्थ योग्यता है अर्थ का बात तो नहीं हो रहा है ना वनिना सिंच तो नहीं बोल रहे वारिणा देहित तो नहीं कहा गया देती साधारण वाक्य है इसे कहीं भी कोई अर्थ का बात नहीं है व्यापकता उन वाक्य में चला जाएगा और साधन की अव्यापकता आकांक्षा सनिधि नाश थी योग्यता कहा जल से जला दो अग्नि से पेड़ों को पानी सींच दो अग्नि से सिंचो ऐसे वाक्य कैसे है आकांक्षा भी है सन्निधि भी है इन्दु? ऐसे वाक्य में क्या हो जाएगा साधन क्या की अव्यापकता मिल जाएगी तो साध्य साधन साध्य साधन मिल जाएगा उपाय तो हो ही गया। ऐसा आप कहें नाम योग्यता अबोध तथा क्योंकि वाक्यर्थ योग्यता होने पर भी यदि हम आकांक्षा नहीं करते हैं और सन्निधि न हो तो उस वाक्य से अर्थ निकलाया गया इसलिए योग्यतावत्व को वाक्यर्थ में प्रधान हेतु नहीं माना जाएगा मुख्य है आकांक्षा और सन्निधि आकांक्षा विशेषण है विशेषि को हम लंबा बना देंगे कहूंगा आकांक्षा सन्निधि मतवे सती योग्यता वत्व उपाधि ऐसे उपाधि बना दो हेतु को विशेषण बना दो उपाधि का और उपाधि क्या हो जाएगी आकांक्षा सन्निधि सदी योग्यता वत्तम यदि लंबी उपाधि बनाओगे तो वहां विशेषण वर्तता दोष हो विशेष वैर्थता दोष हो जाएगा क्योंकि विशेषण वर्तता ये विशेष वैर्थता क्यों मानी जाती है क्योंकि नियम यही है साध्य भाव की सिद्धि उपाध्य भाव से करना पड़ता है उपाधि को सही साबित करने के लिए साध्यभाव की सिद्धि उपाध्य भाव से करना पड़ेगा क्योंकि नियम क्या है साधव्याप्त होना चाहिए उपाधि होना चाहिए उपाधि ऐसे बनाने में आपका विशेषण व्यर्थ हो जाता है या विशेष व्यर्थ हो जाता है उसके बिना भी सिद्ध हो सकता था तो अस्ति इसलिए संसार में भ्रमज्ञान होता है बात साबित कर दिया का खंडन हो गया अब वो जो यथार्थ ज्ञान है, है, ज्ञान वो कितने प्रकार के हैं तीन प्रकार का है है ना? इस वर्णन का का करने जा रहे हैं तथ लोक प्रवृत्ति अनुसार है ना निश्चय अनिश्चय भेद और वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार पहले दो भाग कर दो निश्चय और अनिश्चय भेद से और उस अनिश्चय को फिर दो कर देंगे अनिश्चयोपि निश्चय निश्चय और संशय अनिश्चय विपर्य ज्ञान क्या होता है वो मिथ्या ज्ञान अप्रमाण कर पहला लक्षण बना लिया मिथ्या रूपा जो निश्चय है उसी का नाम विपर्य ज्ञान है और संशय किसे कहेंगे विरुद्ध कोटि संस्पर्शी अनिश्चय संशय। विरुद्ध दो धर्मों को लेकर के पुरुषोवा ऐसा दो विरुद्ध कोटि धर्मों को संस्पर्श करता हुआ फिर भी, भी पक्ष निश्चय नहीं कर पा रहे हैं ऐसे अनिश्चय जो ज्ञान है उसका नाम संशय है और वृद्ध कोटिंस्पर्शी होता हुआ निश्चय का नाम अनिश्चय वृद्ध कोटि संस्पर्शी तो संशय और विरुद्ध कोटि का असंस्पर्शी और किंतु संस्पर्श है और यहाँ वृद्ध कोटियों का असंस्पर्श दोनों ही वैसे है अनिश्चयात्मक है उसका नाम अनिध्यवसाय नामक विद्या ज्ञान है और ये अब नया बात लोग नहीं मानते ऐसी बात नहीं है नाम अलग दे रहे हैं लेकिन सभी चीजों को मानते लेकिन एक अतिरिक्त माना तर्क नाम से वहां पर उसके लोग कहेंगे तर्क को हम यहाँ हम अनिश्चय में ही अंतर्भाव कर देंगे अस्मा भीरपी अनवधारण संशय अनोध्या और अभ्यदय है अस्मा हम लोगों के अस्मा न, हम लोगों के द्वारा अभी इसमें अनवधारणता अनिश्चयता को सामान्य रूपेण संशय और दोनों में हिमान लिया ही सगम नास्तिकीति नपंच न्याय भूषणकार जो आचार्य भाषणज्ञ है उन्होंने जो बातें कही है उसके विरुद्ध में हमारा कुछ भी मत नहीं रहा शब्दों में संज्ञाओं में भले थोड़ा बहुत भेद है इतने मत से तत्व में कोई भेद नहीं है अतव हम कोई विस्तार में विचार विमर्श करता हुआ सिद्ध करने की चेष्ट नहीं करते हैं अस्मदुक्त अवान्तर भेद से हमारे विरोक्त भेदों का जो अभिवतवाद स्वीकार करने से भाषारोग के साथ में कोई विरोध नहीं है अस्माकम न विरोध भाषारोग के द्वारा हमारे कथित भेदों को भी स्वीकार कर लिया गया है अतव कोई विरोध नहीं है नासि जब कोई प्रतिपति नहीं है उस पर चर्चा क्या करना तो को तो वो हम नहीं, रहे हैं, अपने नहीं लिया उसका या उसके कोई दूसरे नाम भी लेकर तो उसका स्वरूप खत्म नहीं हुआ है तर्कस्तु नान्योस्ती वास्तव में तर्क को पृथक कोठी में लेने की जरूरत नहीं है व्याप्य आरोप व्यापक आरोप व्याप तर का है ना लक्षण उसको कोई जरूरत नहीं है क्यों अनद्यवसाय लक्षण संग्रहित अनध्यवसाय रूपा जो विभाग है उसी के द्वारा वह ग्रहण हो जाता है इसलिए सो करने की जरूरत नहीं है अब इस प्रकार से ज्ञान सामान्य की चर्चा हो गया और भ्रम ज्ञान की भी सिद्धि हो गई माने दो प्रकार का ज्ञान सिद्ध हो गया यथार्थ ज्ञान और अयथार्थक ज्ञान अब यथार्थ ज्ञान को प्रभेदों में जाएंगे प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह है ना उसे प्रत्यक्ष ज्ञान से निरूपण सबसे पहले उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण करेंगे पूर्वाचरण के अनुसार वादी वादीश्वराचार्य जी भी प्रमा यथार्थ ज्ञान विद्या नाम से कहा जाता है विद्या कहो प्रमा कहो यथार्थ ज्ञान कहो सभी की चीजें प्रत्येक कहो यथार्थ प्रत्यय सब पर्यायवाची है इसका चार भेद पूर्वाचरण ने माना है प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति और आर्ष ज्ञान ये लोग उपमिति को नहीं मानते हैं और शब्द ज्ञान करके लौकिक वाक्यों को आपक्य नहीं मानेंगे आर्स ज्ञान ऋषियों का जो ज्ञान इनमें से पहले निर्विकल्प प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए अनुमान दिखा रहे हैं चक्षु चक्षुर्जन से विकल्प व्यतिरिक्त ज्ञान जनगम इंद्रिय मनोवत् कैसा है चक्षु से जन्य सविकल्प ज्ञान से भिल कार्य से किसको लेना है को निर्विकल जनक है अर्थात करता है और सभी क्योंकि इंद्रिय होने से मन के समान आप देख रहे हैं दृष्टान जब घटाओगे अतर शब्द से क्या लेना मानस सविकल्प को ले लेना तो कैसा है वो चक्षुजन्य सविकल्प से भिन्न मानस विकल्प ज्ञान का जनक कौन है मन मानस सविकल्प ज्ञान का जनक मन इसे दृष्टांत में जब घटाऊंगा वितरित क्या लेंगे मानसविकल ज्ञान और पक्ष में जब घटाऊंगा तो चाक्ष निर्विकल्प ज्ञान पक्ष में लेंगे तो क्या होगा चाक्ष निर्विकल्प ज्ञान लेना पड़ेगा और जब घटाओगे तो मानस सविकल्प ज्ञान को लेना पड़ेगा तब ये अनुमान घटता है ये सब यही है इनका मानकार को पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ है। इसको जो समझ लेंगे महाविज्ञान अनुमानों को चित्त की अर्द्व सिद्धि बहुत आसान हो जाता है कि वह ऐसा वैसे प्रयोग करते सारे अनुमान इनका ही जैसे नकल पूरा करता और जो व्यक्ति पर्वत अनुमान माव पढ़ रखा है वो घटा कैसे से? साध्य और हेतु जैसा दृष्टान्त में वैसे पक्ष घटाते ना वहाँ पर मानस में धुआं था वन ही था तो नही कवि वहां पर घटाएंगे पक्ष में भी दुम होने से वन है ऐसे ही नहीं घटा पाएंगे ये अनुमान से फैल हो जाएगा या नहीं महाविज्ञान यही कला दिमाग लगाना पड़ता है में किस तरह है पक्ष में किस तरह से को तो चक्षुजन्य सविकल्प से व्यतिरिक्त हो जाएगा मानस विकल्प ज्ञान दृष्टांत है उसका जनक कौन हो जाएगा मन और पक्ष में जाओगे तो चक्षु जन विकल्प ज्ञान से भिन्न हो जाएगा चाकु निर्विकल ज्ञान उसका जनक हो जाएगा चक्षु इस प्रकार से निर्विकल ज्ञान तो सिद्ध हो गया और आप कहते हैं निर्विकल भले सिद्ध हो गया चक्षु में भी चाकु विकल्प से भिन्न जनक ज्ञान की जनकता जब सिद्ध होगी तो उसके द्वारा निर्विकल ज्ञान तो मान लिया इन योगी प्रत्यक्ष भी सिद्ध करना पड़ेगा उस निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष किसको होता है सभी कर नहीं पाएंगे निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष निर्विकल्प समाधि झट लग जाएगा जब निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष कर सकते हो तो निर्विकल्प समाधि लगने को कौन सी देर लगेगी इस आम जनता का काम तो है नहीं आम जनता द्वारा सविकल्प ज्ञान मालूम इधर अयंघटा सभी ज्ञान घटता हो रहा है सब प्रकार सविशेषक स संसर्ग के ज्ञान को ही हम लोग जान पाते सामान्य रूप है ना और संसर्ग रहित ज्ञान हो या प्रकार रहित ज्ञान हो या विशेष रहित ज्ञान हो ऐसा कोई निर्विकल्प को ज्ञान को हम लोग नहीं पकड़ पाते होता है सभी को जिसे दस्ती प्रकृति ये कुछ है पता नहीं क्या है लेकिन इदम तया आप ग्रहण तो कर लिया ना थोड़ा कुछ है करके निर्विकल्प यदि उसमें भी तर्क करना करना तरफ है ना सब प्रकार संबंध आवचन तो आवचन विशेषक इधम किंचित्ञान है तो संसर्ग सकार भी रहा सविशेष भी हो गया वो भी सविकल्प की ऐसे कहने वाले कह देते हैं लेकिन वह तब तो अनिर्णयात की माना गया क्या है आपको उस ज्ञान ज्ञान का का विषय विषय निर्णय निर्णय होना चाहिए वो है यदि नहीं हो पा रहा है फिर कैसे मानेंगे अतः उसको में स्वीकार किया गया लेकिन उसमें आपको कुछ भी विशेष बोध होता नहीं उस निर्विकल्प ज्ञान से आप कोई लाभ नहीं होता बल्कि उल्टा जिज्ञास रहती है कि वो क्या है एकदम जब जब गृह हुआ था मेरे को ये युवाना वो केनो में, केनो में क्या हुआ हुआ इंद्र को वो गया सबके सामने बल्कि था पहले तो चमक प्रकट हुआ जबरदस्त किम इतमे क्षमित प्रश्न ये क्या था एकदम चमक के चला गया सब देवता अपने अपनी गुणगान कर रहे थे हमारे वैसे अपनी परमात्मा ने क्या किया एक में, में गायब हो गया घबरा गए क्या था ये समझ में नहीं आई और जहाँ प्रकट होकर गायब हो गया अब एक एक करके भेज दिए इन लोगों ने जाओ तुम पता लगाओ पहले अग्नि को भेजा भाई को भेजा देवताओं ने मिलकर आप जाओ बड़े हो बलिट होगा तो वो अब ऐसे प्रकट पक चला गया क्या भरोसा क्या है वो अग्नि गया बला इस चला के दिखाओ जला नहीं पाया तो प्रश्न बना रहा ना क्या हुआ कुछ नहीं मूर्ख बन गया लौट के कुछ नहीं पता चला बोले आ करके देवताओं को बताया इसको उड़ा के दी कड़ाओ दिख नहीं रहा कुछ भी वहां एक सुख घास आ गया और आवाज सुनाई दी तो उसको उड़ा के दिखाओ उड़ा नहीं तो इंद्र गया इंद्र गया तो कुछ भी नहीं दिखता सा फिर एक माया प्रकट होती देवी और रो बोलती इंद्र वो ही ब्रह्म विद्या है उसने इंद्र को विद्या दी और समझाया साक्षात ब्रम्म है भ्रम के ही वजह से तुम्हारा विजय ये चेतनता ना होती तुम क्या लौट जाते क्या जीतते तुम? वो चैतनी से जीत हुई है इधर तरह से वह ज्ञान होता है वहां देवता लोगों को पता नहीं चल पाया कि निर्विकल्प ज्ञान का, का प्रत्यक्ष नहीं कर पाए आप और हम लोग क्या करेंगे निर्विकल्प का इसलिए कहते मान को योगी लोग होते हैं जो वे ही निर्विकल्प का प्रत्यक्ष कर सकते हैं इसे योगियों के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष का अनुमान कर रहे हैं विवादास्पद प्रत्यक्षम वसुत्वात्मे घटवा विवाद अस्पत निर्विकल्प ज्ञान है दूरस्थ विप्रकृष्ट अतीत अनागत और सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान निर्विकल ये सारी चीज ले लो कौन से दूरस्थ विषाप को मालूम नहीं ना दूर में कहीं उसके अनुभव में जब ज्ञान होगी तो निर्विकल्प ज्ञान ही होगा उसका क्या प्रकार करोगे दूरस्थ हो नंबर एक विप्रकृष्ट हो नंबर दो अतीत इन पांच प्रकार के पदार्थों का ज्ञान को पक्ष में रख देना इनको आम आम आदमी आदमी नहीं कर सकता आम इन पदार्थों प्रकृष्ट ज्ञान को भी नहीं ग्रहण कर सकता अतीत ज्ञान को भी ग्रहण नहीं, नहीं कर सकता अनागत भविष्य के ज्योतिषी लोग थोड़ा बहुत इधर उधर गणित करके बोल भी देते थोड़ा बहुत नहीं वही सही सही गारंटी नहीं हो कुछ भी और सूक्ष्म पदार्थ तो हम लोग जाने कोई नहीं जान पाता आते ऐसे ज्ञान को पक्ष कोटि में रखा वो अवश्य किसी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य है क्यों वस्तु होने के नाते प्रमेयी होने के नाते घटके समान इसके द्वारा क्या हुआ उसका प्रत्यक्ष व्यक्ति कौन होगा वो योगी रे व योगी सिद्ध हो गया अर्थात योगी का प्रत्यक्ष ज्ञानों की सिद्धि हो गई प्रत्यक्ष सामग्री असदभाव तो एक साकार नहीं पर सामग्री हो गया सामग्री सद्भाव उपाधि कश्चित कुछ लोगों ने कहा प्रत्यक्ष सामग्री का असदभाव ही वहां पर हम उपाधि दोष दे देंगे प्रत्यक्ष सामग्रियों का असदभाव ही उपाधि हो जाएगी कि योगी क्या करता है प्रत्येक सामग्रियों की भी नहीं करता है आंख बंद करके करके ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है देख लेता है किस लोक में कहा क्या हो रहा है क्या आंख बंद करके बैठा हुआ कोई रहे है कोई प्रत्येक सामग्री है वो कोई इंद्री का प्रयोग नहीं कर रहा आंख बंद करके बैठा है सारे ब्रह्मांड को देख लेता है कहा रहा है सब उस पता है यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे पिंड का अनुसंधान कर लिया इतनी क्षमता प्राप्त करगी और सारे ब्रह्मांड का अनुसंधान करके बैठे बैठे यहाँ कहीं का कुछ भी देख लेता है कुछ प्राप्त कर लेता है सब कुछ तीसरे हैं कि देखो, वो जो प्रत्यक्ष सामग्री उसका है नहीं है ना उसकी विनाय कर रहा है तो इस उपाधि बन गया साध्य है इतने तरह प्रत्यक्षम सामग्री सदभाव इतना निर्विकल प्रत्यक्षम निर्विकल्प प्रत्यक्षम साध्य से प्रति प्रत्यक्ष को नहीं लेना है निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही लेना है यत यत निर्विकल प्रत्यक्ष असदभाव ये बात बनी रहा है और यत्र यत यत वस्तुत्व तथा प्रति सामग्री असदभाव नास्ती यदा घटा दो घटा दी का ज्ञान हो रहा है और वस्तुत्व प्रति असदभाव नहीं है सद्भाव ही है इस प्रकार से उपाधि बन सकता है ऐसा किसने कहा कहा तन साधना में प्रत्यक्ष सामग्री का सदभाव उपाधि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सूक्षमादि वस्तुओं के प्रत्यक्ष स्थल पर उसकी सामग्री भी मानी जाती है उसकी सामग्री कैसा है उसके पास दिव्य चक्षु है सामग्री है सामग्री नहीं हम नहीं बोलते योगी प्रत्यक्ष कर रहा है सामग्री आप ले रहे हैं प्रत्यक्ष के लिए वो सामग्री उसका नहीं है इस योगी के पास क्या रहता है सामग्री कौन सी सामग्री उसके पास चर्मचु नहीं दिव्य चक्षु है चर्मत्वक नहीं दिव्य दिव्य रसने दिव्य इंद्रिय उसके उसके हाँ से से कुछ भी नहीं कर सकते संकल्प कर लो सब्जी बन जाए झंझट नहीं हो रहा जाना पड़ता है बनाना पड़ता है ठंडे ठंडे हाथ धोना पड़ता है बड़ा मुश्किल होता है नहीं संकल्प से बना लेते हैं तो झमरा नहीं था ले सकते है लेकिन योगी के पास ये सारा शक्तियां हैं योगी के पास ये सारी शक्तियां हैं। जैसे सम्मान में दिखाते हैं ना वो तो प्रहलाद को जेल में डाल दिया उसके भक्तों को जेल में डाल दिया वहां पर क्या होता है वो भगवान जो है अन्नपूर्णा को इशारा करते हैं भाई देख बच्चा तुम्हारा तुम्हारे भक्त सब क्या हाल में है हा? तो कैसे दिखाते हैं वह अन्नपूर्णा थोड़ी आ जाती है अपने आशीर्वाद देती है अपने आप सारा सामग्री आ रही है पूड़ियाँ तल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है थालियों में डल गया थाली में सबके पास चला के सब खा देती है टीवी बड़ा सिनेमा बढ़िया सुंदर दिखाता है इस चीज़ को तो सब ऑटोमेटिक हो जाता है सारा आगे सारा काम हो रहा है संकल्प से गर्म गर्म पूड़िया जेल में खाने को मिल रहे हैं है? गर्म खीर और तो थालिया जो बांध रखे थे उनके पास कैसे जाकर थाली मुँह तक थाली आ रही ऐसे-ऐसे शक्ति, है, शक्ति दिव्य दिव्य ये ये सामग्री सामग्री, सामग्री है, है, है, ही उनकी इस नहीं है। इतना इसे ये नहीं इतना अंतर कह रहे हैं कि के है। है। बंद कर लिया तो दिव्य चक्ष काम कर रहा है रहा, रहे प्रत्येक सदभाव के हम सिद्धि कर लेंगे ही कहेंगे वो सा, सामग्रिया नहीं है मनुषोपास्वतंत्र अन्य अति प्रसंगात न तब पूर्व पक्षी लंबी जोड़ी दोष दे दिया कहा कि भाई आप भले हनुमान सिद्ध कर लो उसके दिव्य चक्षुता ये होता हम नहीं मानते इस चीज को क्योंकि बाधित विषय द्वारा सबसे पहले बात कहता है कि सूक्ष्म का ज्ञान होना बाधित है किसी को सूक्ष्म ज्ञान होता ही नहीं कि हनुमान से जाना जाता है सूक्ष्म को सूक्ष्म आदि का प्रत्यक्ष ही नहीं होता दूरस्थ विप्रकृष्ट अतीत अनागत और सूक्ष्म इनका तो प्रत्यक्ष कोई कर नहीं सकता बाइित है वो प्रत्यक्ष विषय नहीं है वो तो दिव्य अच्छे कैसे कर लेगा वो जो अप्रत्यक्ष के योग्य है जो है जो प्रत्यक्ष योग्य ही नहीं है उनको करेगा कोई भी असंभव दोष इस तरह बायित तो विषय और दूसरा बाहेन्द्रिय असंभद विषय और बाहिंद्रिया किसी का प्रयोग ही नहीं कर रहा वो और मन बाहु विषय हो नहीं सकता मन का स्वभाव क्या है घट को देखना है तो, तो चक्षु की जरूरत है बिना के घट कैसे देख लेगा? हुँ? और अब कहोगे योगी बैठे बैठे मन से देखिए और मन से कैसे देखेगा बाहर अमेरिका में क्या हो रहा है भाई बिना इंद्रियों का वह मन से मन का प्रवृत्ति भाई विषयों में इंद्रियों के बिना हो नहीं सकता इंद्रियों के माध्यम से ही मन बाहर जाता है जा चाहे कहीं भी जाए कितना भी दूर जाए ऐसा पूर्व पक्षी कर सारी बात मन सो बाह्य अर्थ तो मन इंद्री अधीनत्व स्वतंत्रता बु नहीं सकता हो मन इंद्रियों के अधीन होकर के इंद्रियों के द्वारा उपाय विषय में जाता है इसलिए बात मानोगे सर्वतंत्र प्रसिद्धि हो जाएगी आदमी कहीं ना कहीं कुछ भी कर ले बिना कोई इंद्री का बिना कोई चीज का जैसे जो चाहे सो करते रहे उल्टा सीधा कार्य होने लगेगा दुनिया में यदि चेतना का प्रसंग ही बाधक है जो तुम अति प्रसंग रहे हो ना वो अति प्रसंग ही तुम्हारे सारी बातों में खंडन कर दिया क्यों? क्योंकि कहीं भी होता नहीं योगी के पास सगर सामर्थ्य उल्टा पुलटा काम करता है कभी उसका भी नियामक कोई ईश्वर बैठा हो उसका भी नियामक वो जानता है मैं सृष्टि के विरुद्ध मुझे कार्य करना नहीं है ईश्वरीय सृष्टि को बाध करके सृष्टि के विरुद्ध में मुझे कोई काम करना वो अपना का इस्तेमाल करता है जन कल्याण के लिए प्रयोग करता है जनहित प्रयोग करता है या दुष्टों को शिक्षा देने के लिए उन्हें बाधित करता है इसे कहते हैं तन नियामक मुखेना साधकों भविष्य उनकी नियामकों के माध्यम से वे भी साधक होते हैं ऐसा हम सिर्फ कह सकते हैं विषय की प्रतिक्षा बाहित है अर्थात दूर प्रसाद विषय उनके पदार्थों के साथ बाहरों का संबंध के ग्रहण करने स्वतंत्र नहीं होता ऐसा आपका कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन उतने मत से यहां कोई आपत्ति नहीं हमको क्यों? क्योंकि आचार्य कहना है इत्यादि दे रहे उसके आधार पर कहा था नहीं तो क्या अति प्रसंग था अंधा भी रूप देख लेगा अंधा भी विना अंक का रूप देख लेगा या तो इंद्रियों की बिना भी देखने लग जाए तो। यह आशंका उचित नहीं कि अति प्रसंग अवश्य बाधक होता है किंतु तो किसंग नहीं है अति प्रसि बाधक तो जरूर है हम मानते हैं जो है दोष जो है, हमें जो करने जा रहे हो, उसको क्योंकि कारण क्या है, नहीं है? उसका कोई नियमक प्रमाण उपलब्ध हो तब वह प्रकृतार्थ साधक भी होता है नियमक क्या है हमारे पास उपलब्ध आत्तावर द्रष्टव्य अति मंत्र पदार्थ बोल रहे हैं नहीं श्रुति आत्मा का अनुभव करो आत्मा को देखो उसको सुनो उसको जानो उसको निध्यासन समझो अनुभव करो ईश्वर् प्रमाण है सूक्ष्म विषय का भी अनुभूति हो सकती है कैसे बोलती है आत्मा को प्रत्यक्ष करो श्रुति क्या कर रही है आत्मा का प्रत्य करो सूक्ष्म विषय को प्रत्यक्ष करो ऐसा है शुर्थी भी होता है विषयों का आता, आता वारे दृष्टव पूरी की पूरी इसके द्वारा ये वाक्य वाक्य से सिद्ध है योग जो धर्म सर्वदर्शित्व आदि फलक ऐसा कोई सामर्थ्य जरूर जगता है जो कि योग योग से जन्य धर्म होता है ये समाधान श्रद्धा ये सठ संपत्ति आदि के अंदर क्या करते हैं आप एक योग धर्म आपके अंदर पैदा हो जाएगा यही योग है। ना आसन पालन करने का नाम योग नहीं है वो भी एक टाइप का योग है ज्ञान योग भी एक योग है ना ध्यान योग भी एक योग है भक्ति योग भी एक योग है कर्मयोग भी एक योग कर्म करते करते आगे से हो जाता है जन का आदि था जन इस आदि सिद्धि किस प्रकार से किसको मिलेगी कहा नहीं जा सकता है देखा गया हल चलाने वाला गहत का आदमी वो भी सिद्ध हो गया उसके सिद्धि प्राप्त हो गई वह चमत्कार लग जाते हैं तो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला वहां कैसे खेती का करने वाला था हनुमान जी कैसे पूजा करता था हनुमान जी का दर्शन करना मंदिर वहां था मंदिर गांव में वहां दर्शन होकर बाद में हमेशा कोई बेकार जाता था एक दिन उसके स्वप्न में हनुमान जी आ गए और बोले अरे तुमको मैं ये शाक्ति दे रहा हूं समर्थ बना रहा हूं तो लोगों के विभिन्न प्रकार की पत्थरियों को झाड़ के लोग भला कर सकते बस हो गया स्वप्र आदेश हो गया इसने देखा स्वप्न सच्चे या झूठे देखा ले, ले ट्राई किया जाए उसी कमे एक आदमी को गुर्दों में पत्थरी की पेशा बड़े परेशान होते डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोले लाखों रुपया नहीं कर सकते थे घर में लाया था, कैसे बेचारा परेशान मरने को तैयार था अब इसने देखा उसी पर ट्राई करते हनुमान जी की जो शक्ति यानी देखा क्या उनको बोला नहीं पहले हम हनुमान जी बताया सब बताया चुपचाप गया और बुजुर्ग बुजुर्ग थे ही ये भी ज्यादा मर का था बेटा मारे और धीरे लिया नीम का पत्ता भी झाड़ा झाड़ा जमीन पे क्या गिरा देख पत्थर पत्थरी कमाल है। और उतने में उस बूढ़े को भड़कारा गया बैठ गया, बैट गया। बिठा करके पेपर डाल के फिर यूं करा दो तीन बार छोटे छोटे जो भी थे सब निकल गए बिना कोई एक छेद साल का कहा से हवा से बाहर आ पता नहीं झाड़ते ही अखबार में गिर गया सारे पत्थर गिर रही हमारे अले सोचा अब क्या करें अब उसको एक को भला हुआ तो प्रचार शुरू कर दिए स्वाभाविक है लाइन लाइन में लग गया वहाँ पर जहाँ जहाँ से पुतले जा गुर्दे में है चाहे न, लीवर में है चाहे पेशाब वाला थैली में है कहीं भी हो सब लोग पहुँच वो क्या करता था अब वो सोचा कि पैसे तो कमाना नहीं है हनुमान जी नाराज ना हो जाए हनुमान जी का दिया हुआ हमारा तो है ना तो उसने कहा हनुमान जी का मंदिर बढ़िया बनाना है मन में सोचना उसने सर लोगों पैसा वहाँ चढ़ाओ इतना पैसा इकट्ठा हो गए वो और लोग को क्या करें अब हनुमान जी के अकाउंट पर कैसे चढ़ाएंगे मिठाई भी चढ़ाना पड़ेगा और गाँव के लौंे दो चार लड़के आपने दुकान भी खोल दी मिठाई की उनकी व्यापार तो खेती भी करना है उसने तो घर की दृष्टि भी देखना है गाय का दूध निकालनी है वो कितना टाइम बाकी टाइम तो कहें कहा रहेंगे लोगों ने अपने घर में छुपड़ाना शुरू कर दी किराया लोग लाभ दस रुपये एक रात की लोगों की कमाई गाँव की चलती रही वो अपना काम चलता रहा वो मंदिर उदिर बन गया मर तो गया अब शक्ति तो मिले ना दिव्य शक्ति है अब डॉक्टर होते देख करके बड़ा आश्चर्य झाड़ रहा और पत्थर वाके बाहर गिर रहा है हाथ में आ रहा है कहीं छांट छेद फेद कुछ नहीं, नहीं मुंह से निकला नाक से निकला कहीं से निकल रहा हो कुछ भी नहीं सामने से देखते बाहर आ रहा ऐसी दिव्य शक्तियाँ देखने को मिलता है भारत में तो एक से कमाल अभी भी हो रहा है इस तरह से